तत्वचिंता मड़ी शरणागति भगवान का निरंतर चिंतन शरणागत साधक को यदि कोई भय रहता है तो वह इसी बात का रहता है कि कहीं उसके चित्त से प्रियतम परमात्मा की विस्मृति न हो जाए वास्तव में वह कभी परमात्मा को भूल भी नहीं सकता क्योंकि परमात्मा के चिंतन का वियोग उससे क्षणमात्र के लिए भी सहा नहीं जाता तदर्पिता खिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता नारद भक्ति सूत्र संपूर्ण कर्म परमात्मा के अर्पण करके प्रतिपल उसे स्मरण रखना और क्षण भर की विस्मृति से मड़िहीन सर्प या जल से निकाली हुई मछली की भांति परम व्याकुल होकर तड़पने लगना उसका स्वभाव बन जाता है उसकी दृष्टि में एकमात्र परमात्मा ही उसका परम जीवन परम धन परम आश्रय परम गति और परम लक्ष्य रह जाता है प्रतिपल उसके नाम गुणों का चिंतन करना उसके प्रेम में ही तन्मय हो रहना बाह्य ज्ञान भूलकर कर उन्मत्त हो जाना परम उल्लास से प्रेम में झूमना, यही उसकी जीवनचर्या बन जाती है कचित द्रुदंत्य चुत चिंतया क्वचित धसंती वदन्ति वदंत्यलौकिका नित्यंती गायंती अनुशीलंती अजम भवंतीतृष्णिम परमीर निवृता श्रीमद्भागवत ये भक्तगण कभी उन अच्युत का चिंतन करते हुए रोते हैं कभी हंसते हैं कभी आनंदित होते हैं कभी अलौकिक कथा कहने लगते हैं कभी नाचते हैं कभी गाते हैं कभी उन अजन्मा प्रभु की लीलाओं का अनुकरण करते हैं और कभी परमानंद को पाकर शांत और चुप रहते हैं इस प्रकार परमात्मा के शरणागत शरण का तत्व जानकर वे भक्त भगवान की तद्रूपता को प्राप्त हो जाते हैं तद्बुद्धियदात्मन तनिष्ठा तत्परायणा गति अपुनरावृत्तिम्ञान निर्धत कलमशा गीता तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी ऐसे परमेश्वर परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं ऐसे ही पुरुषों के लिए भगवान ने कहा है कि मैं उसका अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है प्रियो ही ज्ञानोर्थम अहम स च मम प्रियः गीता उससे मैं अदृश्य नहीं होता वह मुझसे अदृश्य नहीं होता तस्हम न प्रणश्यामी सच न प्रणश्यति गीता ऐसे पुरुष के द्वारा शरीर से जो कुछ क्रिया होती है तो क्रिया नहीं समझी जाती आनंद में मग्न हुआ वह भगवान का शरणागत भक्त लीला में भगवान की आनंदमय लीला का ही अनुकरण करता है अतः उसके कर्म भी लीला मात्र से ही है भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो मजं त्येकमास्थित तो सर्वथा वर्तमानी स योगीमयी वर्तते गीता जो पुरुष एक ही भाव से स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घनवासुदेव को भजता है वह योगी सब प्रकार से बर्तता हुआ भी मुझ में ही बरतता है क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं इसलिए वह सबके साथ अपने आत्मा के सदृश ही बरतता है उससे कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता ऐसे अभिन्नदर्शी परमात्मा परम्परायण तद्रूप भक्तों में कोई तो स्वामी सुखदेव जी की तरह लोगों के उद्धार के लिए उदासीन की भांति विचरते हैं कोई अर्जुन की भांति भगवदाज्ञानुसार आचरण करते हुए कर्तव्य कर्मों के पालन में लगे रहते हैं कोई प्रातः स्मरणीय भक्तिमती गोपिकाओं की तरह अद्भुत प्रेमलीला में मत रहते हैं और कोई जड़ भरत की भांति जड़ और उन्मत्तवत चेष्टा करते रहते हैं ऐसे शरणागत भक्त स्वयं तो उद्धार रूप हैं ही और जगत का उद्धार करने वाले हैं ऐसे महापुरुषों के दर्शन स्पर्श भाषण और चिंतन से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं वे जहाँ जाते हैं वहीं का वातावरण शुद्ध हो जाता है पृथ्वी पवित्र होकर तीर्थ बन जाती है ऐसे ही पुरुषों का संसार में जन्म लेना सार्थक और धन्य है ऐसे ही महात्माओं के लिए यह कहा गया है कुलं पवित्रम जलनीकता वसुंधरा पुण्यवती चेन अपार सागरेश्विन लीन परे ब्रम्मण यसत पुराण